इसी कारण बैठना नहीं बंद करते अपना जप बढ़ा दो योगिन माँ हाँ नाम ब्रह्म है प्रारंभ में मन के स्थिर न होने पर भी वह होगा अवश्य सन्यासी ने पूछा कितनी संख्या में जब करूँ आप बता दीजिए माँ इससे हो सकता है मन में एकाग्रता आ जाए माँ अच्छा प्रतिदिन दस हजार जब करो दस बीस हजार जितना भी हो सके सन्यासी माँ एक दिन वहाँ मंदिर में पड़ा रो रहा था उसी समय देखा कि आप सिर के पास खड़ी होकर कह रही हैं तू क्या चाहता है मैंने कहा माँ मैं आपकी कृपा चाहता हूँ जैसे कि आपने सूरज पर की थी उसके बाद फिर कहा नहीं माँ वह तो दुर्गा रूप में था मैं उस रूप में नहीं इसी रूप में चाहता हूँ आप थोड़ा हंस चली गई इस पर मन और भी व्याकुल हो गया कुछ भी अच्छा नहीं लगता मन में आया कि जब उन्हें प्राप्त नहीं कर सका तो फिर जीवित ही क्यों हूँ माँ क्यों जितना भी मिला है उसी को पकड़े क्यों नहीं रहते मन में सोचना कि और कोई भले ही ना हो मेरी एक माँ है ठाकुर कह गए हैं न कि यहाँ के सभी को वे अंतिम दिन दर्शन देंगे ही दर्शन देकर संग ले जाएंगे सन्यासी जिनके यहाँ था वे गृहस्थ खूब भक्त है उनकी पत्नी एक बड़े आदमी की पुत्री है खूब खर्च करती है अच्छा खाने पीने को बड़ा अनुरोध करती है माँ उसे बेकार ही अधिक खर्च करने से मना करना भक्त गृहस्थ के पास रुपये रहे तो साधुओं के कितने काम आते हैं उन्हीं के रुपयों से तो साधु लोग वर्षा काल में एक स्थान पर बैठ कर चातुर्माश कर सकते हैं